इसके बाद हम चलते हैं सीमा तिवारी जी के क्वेश्चन पे जिन्होंने से अपना क्वेश्चन भेजा है उनका क्वेश्चन है कि ठीक तो अब डिसाइड करने का आधार क्या होगा डिसाइड करने का दो आधार सिर्फ दो आधार एक आद, पहला आधार बनता है मेरे को क्या ठीक लगता है प्रिय के आधार पर हित के आधार पर लाभ के आधार पर चीज़ों को सही गलत मानना एक आधार वो बनता है अब तक माना जाती जो जी है उसमें इसी आधार पर सही गलत मानने का हम तो प्रयास करते रहे मेरे को ठीक नहीं लगा वो गलत है मेरे को जो ठीक लग गया वो सही है तो सही गलत के आधार पर सही गलत को प्रिय अप्रिय के आधार पर हित अहित के आधार पर लाभ अलाभ के आधार पर ये तीनों चीजें क्या है इसको थोड़ा बता देते हैं प्रिय अप्री का मतलब आपके सेंसेशन को सूट नहीं करा तो आपने बोला गलत है आपके सेंसेशन को ठूस करके आपने बोला ठीक है जैसे कई परिवारों में मैं देखा कि सब दुखी रहते हैं परेशान रहते हैं और सामूहिक रूप से कई परिवार आत्महत्या कर देते हैं है ना और सामूहिक रूप से कई परिवार क्या करते हैं आत्महत्या नहीं करते हैं और वो चल देते हैं पर्यटन पे, है ना ये एक प्रकार का एक आत्महत्या का छोटा सा स्वरूप है कि आत्महत्या करने से अच्छा है कि चलो यहां से भाग जाओ करेंगे लेकिन भागते समय भी अपने परिवार अपने साथ रखते हैं अब उसमें डिसाइड करने के जब समय आता हैं, तो एक बोल देता है, ये, ये, ये है। दूसरा बोलता नहीं ये वाली है अब दोनों में नहीं हो पता, कारण क्या है, है ना डेस्टिनेशन किसको कौन सा अगर ठीक से देखें न्यायपूर्वक देखेंगे तो अलग चीज होती है अभी प्रिय से देखते हैं किसी को बर्फ ठीक लगता है तो वो बोलता है बर्फीली जगह चलो किसी को पहाड़ ठीक लगता है वो भी पहाड़ तो बर्फ में भी होते हैं लेकिन सूखा पहाड़ अच्छा लगता है किसी को कुछ खाना रहता है किसी को कुछ खाना रहता है तो प्रिय अप्रिय के आधार पर उसको तय करते हैं तो लड़ाई होती रहती है, है, है ना बॉडी को सूट करे वाली बात सेंसेशन को सूट करे बॉडी को सूट करे लाभ अलाभ सस्ता महंगा इस प्रकार से सोचते हैं अब अगर इसी में कोई न्याय के साथ सोच ले तो क्या होता होगा दूसरा तरीका है न्याय है ना न्याय के साथ जुड़ा रहता है व्यवस्था पहले न्याय को समझ लेते हैं भाई आप सब दुखी हो गए इसीलिए तो घर के भाग रहे हैं आत्महत्या कर नहीं सकते इसलिए सामूहिक रूप से भाग रहे हैं। तो डेस्टिनेशन कैसे डिसाइड करें हाउ टू डिसाइड द बेस्ट प्लेस टू विजिट है ना तो डेस्टिनेशन क्या है कारण क्या है तो दुखी होकर हम भाग रहे हैं तो कहां पहुंचे यहाँ पे लोग सुखी अब अगर ऐसा हम सोच पाते हैं तो आप न्यायपूर्वक सोचना हो गया कि भैया पहले ऐसा आइडेंटिफाई करे कौन से शहर में कौन सी जगह में कौन से लोग जो सुखी है सुखी हैं है ना बेदान भाई तो अगर सुखी लोग मिल जाए पहले पहचान करो फिर वो डेस्टिनेशन तय करोगे तो अगर ये तय करोगे तो वो न्यायपूर्वक हो गया अप्रिय अप्रिय हित हित की बात ही नहीं हो रही ठीक फिर अगर ये यात्रा करने चले भैया तो व्यवस्था बनेगी क्या अव्यवस्था बनेगी वो भी जुड़ेगा इसके साथ तो न्याय मतलब हमारा जो एजेंडा एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ये न्याय का मुद्दा है है ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना बने हम हमारे जो भी एक्ट है वो उससे समस्या से हम दूर हों उसके लिए सोच रहे अब ये इस प्रकार से सोचने जाओगे तो न्याय न्यायपूर्वक सोचना हो गया और ऐसे डेस्टिनेशन में पहुंचना कैसे क्या करना उस व्यवस्था की बात होगी और कुल मिलाकर आपके जाने आने से जो है वो प्रकृति में संतुलन बने अभी देखिए ये जितने आत्महत्या करने वाले लोग हैं ये जो भागते हैं यहाँ से वहाँ सामूहिक अभी उसका जो प्रभाव बन रहा है अभी जितने भी टूरिज्म के स्पॉट हैं वो सारे के सारे मर गए अब शिमला ख़त्म हो गया आपने सुना ही पिछले साल पानी नहीं था वहाँ जहाँ पर इतना पानी बेहता था हर जगह जगह गली गली में लास्ट ईयर वहाँ स्केटी ऑफ वाटर मनाली जो है अब सांस लेने में दिक्कत हो रही क्योंकि वो ऐसी झुकी हुई जगह में बना हुआ है और ये जो आत्महत्या के लोग जो हैं वो गाड़ी में भर भर के भर भर के पहुंच गए पहुंचने के बाद क्या हो गया व्यवस्था की जगह व्यवस्था हो गया ठीक हम ये सब लोग मान के तो ये करें ना कि वहाँ लोग सुखी हैं जबकि वहाँ इसको वेरीफाई नहीं किया कोई सुखी हो कि नहीं अब वो चिल्ला रहे हैं लोग तो ये समझ में आ गया कि प्रिय अप्रिय हित है ना और हित अहित और लाभ अलाभ के आधार सोचेंगे तो वो सब गलत ही सोचना होगा सही की पहचान जो होगी वो न्याय के आधार पर होगी व्यवस्था के आधार पर होगी और प्रकृति में संतुलन के आधार पर होगी इन तीनों चीज़ों के आधार पर अगर हम सोच पाते हैं तो वो सही सोचना है उसके लिए थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा समझना पड़ेगा चीज़ों को